नहीं ईदृश शास्त्र ऋग्वेद रक्षण से सर्वज्ञान्य सर्वज्ञात अन्य संभव स्त्री संभव मतलब सर्वज्ञ स्वभाव का है वेद वो सर्वज्ञ से आना है नहीं तो और किसी से और किसी से नहीं आ सकता अभी बोलता है देखो इसका मतलब वेद में जितना है उतना ही है या भी नहीं है यद्य विस्तरार्थ शास्त्र यस्मात्ष विशेषा संभवती देखो ओ कोई अच्छे विद्वान को लेना ले। अभी पाणिनी है पाणिनी वो व्याकरण सूत्रों को लिखा है वो कैसा है इतना इसमें अरेंजमेंट अद्भुत होता है एक पर्सों को बोलता हूँ सुनो एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था व्याकरण और कंप्यूटर का वहाँ पर हमारा कोई भारतीय वो प्रवचन करता था क्या है मैं इस व्याकरण सूत्र को कंप्यूटर में डालने के लिए बहुत कोशिश कर रहा हूँ बहुत समय से कर रहा हूँ नहीं हो रहा है सिर्फ मुझे लगता है इस सूत्र को थोड़ा बदलना पड़ेगा ऐसा बोला। तब तो फ्रांस से कोई आया था वो भी विद्वान व्याकरण को पढ़ा है उसने उठकर कहा देखो पढ़ने सूत्रों को बदलने का साहस मत करो तुम्हारा कंप्यूटर को कुछ ना कुछ बदल है ना पूरा में हुआ ऐसा इसलिए वो पाणी इतना बड़े हैं लेकिन उनका उनकी सीमा है सिर्फ व्याकरण एक देश है एक भाग है होने पर भी हम सब लोग जानते हैं वो व्याकरण सूत्रों में जितना बोला है उससे ज़्यादा तो पढ़नी जानते ही है जो कुछ जानता है सब कुछ इसमें लिख लिया अभी कुछ नहीं है ऐसा ऐसा नहीं है समझा रहे हैं ना उसको बोल रहे है। शास्त्र, जो शास्त्र है, किसी पुरुष से सम, होता होता है दुष्टांत यथा व्याकरणाद प्राणी आदे है बारे में प्राणी का ऐसा होने पर भी सहा मतलब में जैसे तो तो अधिकतर विज्ञान इति लोक लोके वो व्याकरण जितना बोला है उससे ज्यादा जानता ही है ऐसा जब है कि वो ब्रह्म के बारे में क्या बोलना है अनेक शाखा भेद भिन्न अलग अलग अलग शाखाओं से भिन्न अलग अलग है देखो शाखा कितने हैं और पतंजलि महाभार्ष्य में लिखते हैं कि ये सौ ये हज़ार एक सौ अस्सी शाखा ऐसा कुछ है शाखा मतलब कुछ नाम है पिपलादी शाखा तैतरी शाखा रणायणी शाखा भी शाखा ऐसा बहुत कुछ है शाखल शाखा बश शाखा ऐसा है सौ अस्सी तक है वो लिखते हैं अभी कितने मालूम है सात है आठ है आठ है।, है।, है अभी बहुत ढूंढने के बाद और पांच भी है एक एक जानता है कोई एक एक है ना? इसलिए वो अब वो नहीं है ऐसा ही है आठ है अभी देखो कितना नष्ट हो गया और ये आठ जो है उसमें चार अंग है क्या ओ संहिता ब्राह्मण आरण्य उपनिषद ऐसा है ओ अनेक जगह में उसका पारायण होता है वेद का उस समय पूरा पूरा पारायण करने के लिए आठ शाखाओं का तीन सौ घंटे लगता है इमेजिन तीन सौ घंटे अभी तीन सौ घंटे आठ शाखाओं को एक, एक को कितना होता है देखा करीब पचास हजार घंटे होते कितना है, इतना है। तो क्या क्या बोलते हैं इतना इन्सिबल है ओ, बीसी में लिखा में लिखा है स्वामी आपने क्या घंटे घंटे से जी होते आठ शाखा के लिए हाँ। एक हजार एक सौ अस्सी शाखा पारण करने के लिए पचास हजार घंटे लगते हैं ऐसा है बोलते हैं फर्स्ट सेंचुरी में बीसी में लिखा ऐसा लिखा वैसा लिखा कप्पा मारता है इतना कॉमन सेंस यूज नहीं करता है कोई लिखा जो-जो लिखा सब वेद ऐसा इस, नाम में ही आ सकता है जी? कोई कुछ ना कुछ लिखा वेद ऐसा नामकरण कौन करेगा समझ में आ रहा है वो एक ही प्रकार में देश भर सब लोग सीखता है क्या एक ही प्रकार ये लोग मूर्ख है लेकिन अपने आपको बहुत बड़े बड़े ज्ञानी जाना ऐसा मानता है ये क्या बोलना उनको और सुनने को भी तैयार नहीं है है ना क्योंकि बड़े बड़े स्थान में रहते हैं पैसा ज्यादा मिलता है उनको पगार इंफ्लुएंस ज्यादा है इसलिए अपने आपको बहुत बड़े मानते हैं है ना अभी ऐसा है इतना विस्तार है शास्त्र और अनेक शाखा भेदा भेद भिन्न से देवतीय मनुष्य वर्णाश्रमादि प्रभाग तो हेतु देखो देवती मनुष्य वर्णाश्रमादि देव है ये प्राणी है वो मनुष्यादि है किस सृष्टि है बाद में वर्णाश्रम की व्यवस्था है इसमें बोला है देखो वर्ण भी एक सब कुछ सृष्टि किस प्रकार होता है देखो ओ अच्छा ये प्रजापतर देवा वी प्रजातर्देवान्सर्जता असर्ग्रित मनुष्यान इंदवीति ते पित पवित्र ग्रहानीति शस्त्रम अभसौ प्रजा तो तो क्या है वो करता है ना न करते समय है? याद करके करके करना है सृष्टि कर जैसा कोई भी वो तो करने के लिए ऐसा याद कर ऐसा करना है ऐसा पता है ना जी उसी प्रकार ये तो वही प्रजापित देवता ऐसा याद आया उसको ये तो मतलब ये सब कुछ देवता लोग सब कुछ देवता जाति उसको मालूम हो गया है ना और तो देवता जाति को पैदा किया बोलते ही सृष्टि किया देवान असृजता असुर ग्र, असुरग्रमि मनुष्यन असरग्रम ऐसा याद आया याद करके मनुष्यों को पैदा किया इंदव पितरून इंदव ऐसा याद किया पितरों को सृष्टि किया तिर पवित्र ग्रहान तिर पवित्रम बोला ग्रहों को सृष्टि किया स्तोत्रम, ये सब कुछ वेद में। को किया। विश्वानीति शस्त्र में सब कुछ अलग अलग अंग आता है विश्वानीति शस्त्र अभिस प्रजा अभिस मनुष्य सबको सृष्टि सब को किया याद करके, याद करके सूत्र तो एट तो इस में इसका कोट क्या है 1328 में कोट क्या है इस वाक्य को कोट किया है नहीं ना अभी ये क्या हो गया ओ देव तिरंग मनुष्य वर्णा बाद में वर्ण को देखो वर्ण को कैसा क्या है ब्रह्मवा एकमेवा ब्रह्म वग्रसित सदन मतलब ब्राह्मण एक ही रहा इसलिए वो यज्ञ कर्ण नहीं कर पाया अकेला रहा कैसा हो सकता है यज्ञ करना इसलिए क्या आया? तक्षता तो क्षत्रम बाद में वो क्षत्रिय जाति को सृष्टि किया है ना बाद में वो क्यों रक्षा करना है जो यज्ञ करता है यज्ञ की रक्षा के लिए कोई होना है इसलिए क्षत्रम को सृष्टि किया तो भी सनैव्य भवत यज्ञ करने में सफल नहीं हुआ क्यों इस पैसा नहीं है सविश्व में सृजता वैश्यों की सृष्टि किया वो पिता सप्लाई करता है पैसा मन में क्या है सनैव्य भवत तो भी इन्हें यज्ञ को नहीं कर सका तब तो क्या क्या क्योंकि उसका अरेंजमेंट करने के लिए कोई नहीं ना व्यवस्था करने के लिए शौद्र में सृजता शूद्रों को सृष्टि किया है ना बाद में देखा क्या है जी सब कुछ किया लेकिन ब्राह्मण में अश्रद्धा आ जाता है आ सकता है क्षत्रिय कुरूर बन जाता है वैश्य ओ कंजूस हो सकता है शूद्र आलस हो सकता है इसलिए क्या करना को यज्ञ के साथ चलाना शनै उस समय भी नहीं हो पाया तब त्रेय रूप अस अत्य धर्म धर्मम धर्म की सृष्टि किया है ना यह नृहदारण्य एक चार ग्यारह से ग्यारह से चौदह तक मंत्र तीन मंत्र है ना इसका मतलब क्या हुआ वर्णों को जब सृष्टि किया वर्णों को जब सृष्टि किया इसका मतलब यज्ञ के लिए ये क्या है यज्ञ करने के लिए एक व्यवस्था है क्योंकि हर एक, एक ही काम को नहीं कर सकता है अलग अलग संस्कार चाहिए काम करने के लिए है ना स्वभाव में ऐसा रहता है स्वभाव में ऐसा रहता है इसलिए स्वभाव कैसा आता है गुण कैसा आता है पूछा वो पिछले जन्मों के कर्म के आधार पर आता है है ना इसलिए पिछले जन्म के कर्म के अनुगुण उसका गुण है गुण के अनुसार वो जन्म देता है तुम तो इधर पैदा हो जाओ तुम तो पैदा हो तुम पैदा हो जाओ ऐसा तो तो जन्म देता है है ना इसलिए गुण भी बहुत हद तक एक प्रकार कर रहा था अभी संकर होने के बाद फर्क हो रहा है लेकिन मेजोरिटी प्रॉपर्टी फीचर्स विल बी द सेम फीचर्स थिंकिंग विल बी द सेम फीचर ना इसलिए बाद में उनको कर्म को रखा ऐसा करो तुम ऐसा करो तुम ऐसा करो तुम ऐसा करो रखा आश्रम को रखा जात में है क्या है ओ ब्रह्मचर्यादेव प्रवजित्रह्मचर्या गृहिवनी ग्री, भूतवा परिव्रजित नहीं तो गृह ऐसा भी बना है वर्णाश्रम धर्म धोनों को कर लिया इसमें आश्रम आश्रम धर्म से से ज्यादा ज्यादा संबंधित नहीं नहीं है क्या? से नहीं होते किसके आधार पर है आश्रम मतलब क्या आगे आश्रम वो इसमें ब्रह्मचर्य गृहस्थ वान प्रस्थ संन्यास है अभी गृहस्थ धर्म सबको है है ना बाकी क्या है वानप्रस्थ में प्रधान रूप से देह दंडन का तप है प्रधान रूप से देह का दंडन करना वही तपस्या है ब्रह्मचर्य में क्या है वेदाध्ययन के लिए एक है, है है, है है? है? ना? ना? ना? तीनों तीनों वर्णों के के लिए ना। आ, लोगों के लिए लोगों बाद में सन्यास सन्यास किसको हो सकता है? सन्यास मतलब क्या है? कर्म सन्यास। सिर्फ जिसको कर्म है वो ही छोड़ सकता है जिसको कर्म नहीं है वो कर्म को छोड़ने का प्रश्न ही नहीं उठता तीनों वर्णों के तीनों वर्णों को हो सकता है इसमें थोड़ा यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ है यहाँ पर वो उसी का उसी की सूचना तो भविष्य में भी दो जगह में मिलता है वो जनकादि जो है वो संन्यास के लिए योग्यता रहने पर भी नहीं स्वीकार किया आ, ऐसा है इसलिए योग्यता है रक्ष ले सकता है ऐसा हम कह सकते हैं है ना ओ पुराणों में सो बहुत जग में ऐसा भी है तीनों को है ऐसा है लेकिन बृदारिण्य भाषा में दो जग में सिर्फ ब्राह्मणों के लिए ऐसा है Sorry, क्या कहते हैं मनुष्य के अनुसार ही अनुसार भी और जिनको ये तीनों को जिनको अधिकार है वो कर सकते हैं लेकिन मन स्मृति ही मुझे याद नहीं है लेकिन अलग स्मृति स्मृतियों में आता है इसमें एक बात मुझे बार-बार लग रही है है कि कि पुरुष पुरुष विशेषत कहा कहा पर फिर क्या ऐसा पहले ब्रह्म जगत कारण बताया फिर ईश्वर जगत कारण बताया और अब पुरुष विशेष बताया यहाँ पर पुरुष किसको बोला है जी यहाँ पर ओ पाणिनि तो तो हाँ पाणी ने कहा नहीं जी वो कोई पुरुष से जैसा आता है उसमें भी ऐसा है ऐसा दृष्टान दिया है समझा मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखो जी एक मिनट एक मिनट देखो तो देख यथा व्याणाद पाणिनदे एक देशाथों पुरुष विशेषा संभवती पुरुष विशेषापति मतलब क्या है मनुष्य से आ रहा है कोई पुरुष से आ रहा है पाणनी जैसा है ना दृष्टांत क्या है पाणिन के बारे में दिया है है ना? ही है है ना नहीं आगे पुरुष पुरुष तो मतलब क्या है, है। <laughs> बाद में आता हूँ वक्तव्यम अनेक शाखा भेद भिन्न सा देवदी मुशी वर्णा शर्मा प्रिभाग है तो ऐसा प्रविभाग करके क्या है अभी हम बार-बार इसको ओ, सिस्टम ऐसा क्या उसको नष्ट करना ऐसा ये बात सुनकर सुनकर बहुत इंफ्लुएंस हो गया इनफैक्ट इवन ऑल द बिगेस्ट क्वाइट अ लार्ज नंबर ऑफ एंड से ंडा है ना यहा भूल रहे हैं कि भगवान ही सृष्टि क्या है इसको ये नष्ट नहीं हो रहा है नष्ट नहीं हो रहा है देखो मुसलमान बनने के बाद भी उनके बीच में ही अपने बीच में ही विवाह होता है क्रिश्चियन होने के बाद भी ऐसा करता है इसका मतलब क्या है अपने कास्ट के अंदर ही हैं। है ना ते ते ते ते ते ते। है ना इसका मतलब क्या है वो लोग चिल्लाते हैं वो हमने सोचा ये कहा जाता है ऐसा यहाँ पर आने के बाद भी वो ऐसा ही करते हैं है ना इसका मतलब क्या है ये भगवान की सृष्टि है नहीं नष्ट नहीं होता है, है ना ओ इसके बारे में मुझे ओ जो पल्लान जी एक दिया उसको मैंने बोला वो जापान में वो क्या होता था ये पक्षी सम बर्ड्स वो इलेक्ट्रिक लाइन्स है ना इलेक्ट्रिक लाइन्स पूरा पूरा वो तैयार करता है वहाँ पर घोंसला बनता है शॉर्ट सर्किट होता है वहाँ पर वो भी मर जाता है कनेक्शन भी चला जाता है बार बार बार बार रिपेयर करते रहना क्या करना इसे छोड़ा अ सबको मार डालो जितना भी मारो बाद में आता है कोई ना कोई आता है बाद में एक रिसर्च सेक्शन को दिया समस्या को हमसे ऐसा है क्या करना तब मैं बोला बहुत सोच कर क्या देखो ये लैंग के नजदीकी उनको उनको घोसलाने के लिए थोड़ा अवकाश कर दो रिमेम्बर है ना दे थोड़ा घोसला बन हाँ पर कन्वीनियर नहीं आया ऑप्शन समझ रहे नाइन सटनलीफ देवर हेल्पलेस देर नुईंग दिसना सो वॉट इज सी ओ, यहाँ पर बिकॉज ऑफ हिस्टोरिकल सर्कमस्टेंसेज थोड़ा गड़बड़ तो थो होता ही है इसमें समझे नहीं भगवान अच्छा करता है हम बिगाड़ते हैं उसको इसको ठीक करने के लिए जो कुछ करना है वो करना है उसको मार वाले से क्या है वो सिर है इसको सिर को काटो ऐसा होता तो है इसका मतलब क्या है जी है ना इसलिए वो इतना करने के बाद क्या हो रहा है अंतिम में मन में दिक्कत सबसे ज्यादा शूद्रों का है है है है ना हालत डोंट बी बाय ऑल दिस दिस में एक स्टेटमेंट स्टेटमेंट कस्टम कस्टम द द द द वीक वीक वीक कस्टम्स प्रोटेक्ट ऑफ फिटेस्ट एंड स्मॉलर द ग्रुप ऑफ फिटेस्ट पीपल द बेटर इट इज फॉर दूविट हो गया and they will always reduce their number okay so there must be only one fittest person everybody else should die sam vijayan ashram ka chhod diya varn ka batao jaivali ko bola na ashram ka aadhar jaivali upanishad ko bola na aadhar kit bata rahe hain aadhar ashram ka aadhar ashram ka me waha par ye vedik karm jo hai unko hi se hain hmm. संन्यास का अधिकार है इसके बारे में, में बताया ना वो लेकिन आधार क्या है जैसे का भी आधार बाद में पान प्रस्त संसाने के लिए थोड़ा वैराग्य वगैरह चाहिए है ना वो इसलिए शंकराचार्य बोलते है वो हमेशा वर्णाश्रम बिगड़ाया था कुछ नहीं था ऐसा मत बोलो बहुत अच्छा रहता था अभी बिगड़ा है धर्म है है बिगड़ा पहले वर्ण था ऐसा कुछ नहीं, भी है ना। नहीं नहीं नहीं यही स्पष्ट है ना चारों आ गया एक ही वर्ण जब रहा तब काम नहीं कर सका यज्ञ इसलिए हो है ना हो देवी just just for for because because because shudras are are are no duty duty to to perform perform vedic karma hmm. because they do, they they not not assigned this duty to perform. therefore they are absolved of getting into sanyas. yes yes, it, because, yes see ladies are also not allowed क्योंकि वेद कर्म नहीं है वेद कर्म क्यों नहीं है इसको देखो वेद कर्म नहीं कर सकता है वो वेद कर्म को बोलो ऐसा करिए बोल देता है ब्राह्मण लोग छोड़ रहे हैं समझ आ रहे ना क्या वो? इट्स जस्ट देर डोंट बैटर यू रिड वेन देयर टॉकिंग लेकिन, पर्वस्ट। लेकिन, पर्वस्ट। लेकिन सन्यास और साथ आपने समझाया था, ज्ञान मार्ग में जाने को किसी का अधिकार सबको है ये भी वैराग्य शब्दवादी और मुमुखक्षा मुखा सब कुछ बुद्धि से संबंधित है शरीर से संबंधित नहीं है विवेक वैराग्य सब सब कुछ सब कुछ इसलिए जिसके बुद्धि में ये है वो मोक्ष के लिए अधिकारी है मतलब वो भी कुछ नहीं करते हैं। साधु है रह सकता है बहुत लोग हैं ऐसा इधर महाराष्ट्र में बहुत सारी बहुत सारी कर्म कर्म करती करवाती पॉपुलर भी हो रहा तो तो तो तो है, तो उनको कराती कितना क्या जी क्या, करना? ये बहुत दिन ऐसा नहीं रहेगा। क्या होता है ना हो परिभाग तो, सर्वज्ञान सर्वज्ञान मतलब के सारे ज्ञानों का मेन इनको क्या बोलना जी खान खान, खान, खान, खान है पूरा ज्ञान कर लीला से पुरुष निश्वासव है ना देखो सांस को लेना मुश्किल होता है आस्थमा में छोड़ सकता है है ना पुरुष विश्वास उसमें शर्म कुछ नहीं है महतो संभवः ये ब्रह्म से ही आ गया है ना अभी ये लीला न्याय जो है ये लीला न्याय सिर्फ वेद के लिए अन्वयन ही है पूरा सृष्टि को अन्वय है मतलब वो लीला बहुत श्रम किया बहुत इसको उठाना उठाना ऐसा ऐसा ऐसा करना ऐसा कुछ नहीं है लीला न्याय कैसा देखो यू जस्ट सी द स्कीम ये सिर्फ वो वो पोइटिक डिस्क्रिप्शन ऐसा नहीं है सी द फैक्ट अभी और यू टेक इट लाइक दिस कितना सकते हैं, सकते हैं? जी दस बार ऐसा क्या थक जाता है हो गया ना लेकिन यहाँ पर इतना बड़ा ब्रह्मांड है एवरीथिंग इज सिंपली लाइक दिस कब से करोड़ों करोड़ से. <laughs> क्या थक गया दिट <laughs> इज वेरी टाइप ऑफ फोर्स पुटिन देर देर सच दॉटर्ड लीला न्याय सृष्टि में ही है लीला न्याय है ना इसलिए लीला न्याय से तो गलत से समझाते हम भगवान, भगवान जैसे लीला कर रहा है, है। यहाँ, पर, यहाँ पर क्या है वो प्रश्न पूछा इसलिए संबंध बोल रहा हूं वहां पर ये एक सूत्र में इतना इश्यू होता है कि ब्रह्म ही एक ही, है। ना? ब्रह्म ही होने के बाद वो प्रश्न पूछता है एक ही है तो ए, उसको कैसा किया एक ही रहा तो कैसा किया ऐसा एक प्रश्न उठता है तब लोक लोकवतुलीला कई बल्यम ऐसा एक सूत्र है क्या है वो लोक में भी ऐसा होता है एक खोने पर भी कर सकता है देखो राजा खेलता है ऐसा कुछ है ना कुछ नहीं है ऐसा लीला के लिए करता है लीला के लिए खेल के लिए ऐसा है बाद में उसी सूत्र में लीला से ऐसा किया भाष्यकर ने लीला से किया ऐसा भी पड़ा बाद में एक प्रश्न उठाता है कि लीला के लिए क्या ऐसा कहा उसमें भी सूक्ष्म रूप से देखा तो कुछ ना कुछ फायदा है उसको उसको खुश होता है है ना उसमें भी आप दोष देख सकते हैं इसलिए क्यों किया ऐसा पूछा वैष्णव वैष्णव्य अलग सूत्र अलग सूत्र क्या है ओ जीवों के कर्म के लिए आधार पर करना पड़ता है किया ऐसा होता समझा इसलिए लोकवत लीला कैवल्यम में लीला जो है वह सिद्धांत सूत्र में ही है, में आने वाला एक है। में तो लीला, लीला, लीला लीला लीला से से लीला के लिया किया समत रखना ठीक नहीं होगा लेकिन स्वामी वो तो में इसलिए बोल रहा ना रमन करना चाहिए हो गया ऐसा नहीं तो तो लीला हो गया ना फिर नहीं ये तो रमन करने वाला कौन है वो नहीं है रमन करने ऐसा हुआ ये प्रजापति है हाँ, वो प्रजापति प्रजापति है अच्छा तो वो, रमन आ, है। वो रमन करना चाहता था <laughs> की बात हो उदाहरण है कौन सा लीला से किया अभी प्रश्न है लीला से वेद की सृष्टि किया क्या मतलब हमको कैसे समझा प्रश्न समझ लो यहाँ पर क्या है ओ लीला से वो यहाँ पर फूल को किया जी गंध को सूंघ रहे हैं लीला से फल को किया इसको खा रहे हैं लीला से सूर्य चंद्र नक्षत्रों को किया हम देख रहे हैं लीला से स्पर्श को सुझकिया हम छू रहे हैं लीला से वेद को किया हम कैसा जानते हैं प्रश्न मालूम है ना हमको कैसा मालूम पड़ता है यहाँ पर कुछ लोग क्या बोला है के बारे में बोलते समय और ने समाधि समाधि में बैठा था उस समय चमकता है ऐसा कुछ बोलता है क्या जी समाधि में बैठने के लिए कौन सिखाया योग निद्रा कहते हैं ना योग कुछ भी होने दो जी कैसा समझा उसको नॉर्मली क्या रहता है देखो कुछ सिखाने का जरूरत किस नहीं है वो खाने में नहीं संसार करने में सिखाने का जरूरत नहीं है बाकी सब कुछ सिखाना है कौन सिखाया इसलिए वो बैठकर ऐसा चमका उसको बोला ये ठीक नहीं होगा शास्त्र से ही पूछो क्या कैसा होता है है है ना यो यो वो सृष्टि करता है ना पहले पहले जो सृष्टि करता है पहले पन, बंदर आया बाद में मानव बना ऐसा नहीं है पहले मानव आया बहुत अच्छा था धीरे धीरे बंदर बना हमारा <laughs> उल्टा है है ना इसलिए जो पैदा होता है पहले पहले ये सप्तर्षि लोग हैं अग्रे मरीचादीन सृष्टवा भगवदगीता भैस में होता है मरीची पत्री वशिष्ठ सप्तरषियों को किया सनख सनंदन को किया ये कौन है वो पिछड़े सृष्टि में बहुत बहुत बहुत बहुत तब क्या है है है है है यह आधिकारिक है। आधिकारिक पुरुष पुरुष मतलब वो वो वो एक रोल प्ले करने के लिए देता है। ऐसे जो करके रखा जन्म जन्म लेते वो देते ही, वो इसको याद करता है इसका, इसका ऐसा भी ले सकते हैं सनुद आदि तो ये सन, नहीं ये ये बोल रहा ना लो कर्म को सिखाया। ना लो को को है ना? ये है ये है इसलिए पैदा हुआ कौन पहले थे है ना उनका जीवन आत्मा अनुप्रविश्य नाम रूपे विवाह उसी प्रकार अवैध ना जीवन आत्मा अनुप्रवेश मैं वेदाता हूँ आपको कहना था कि जो सन्यासी पैदा होने से ही उसमें ऐसी क्वालिटीज होती हैं नहीं ये सन्यासी पैदा होता है क्या मतलब नो है। है लो लो लोग है वो ज्ञानी नहीं है ऐसा बोला तो पागलपन है बहुत बड़े ज्ञानी होने पर भी आधिकारिक पुरुष होने से गृहस्थ जन्म मिलता है उनको इसलिए वो कर्म मार्ग को कर्म कांड को सिखाने के लिए ही जन्म लेता है है ना और सनक नद में एकदम वैराग्य ही है इसलिए वो उपनिषदों को सिखाता है उनके द्वारा निकलता है ये इनको नहीं है किसको हम्म नहीं नहीं बाकी इन को को तो तो जी क्योंकि ही है है है पुनर्जन्म ऐसा रूल आ सकता है। ज्ञानी हो गया तो फिर एक बार नहीं आ सकता है नहीं तो फिर एक बार आना ही पड़ता है कर कमांड में तो है फिर मैं क्या बोल रहा हूँ बड़े ज्ञानी लोग होने पर भी वो संस्कार ऐसा रहता है जी क्या बोलते अपने उनके अपने के बारे में अपने बारे में ही बोलते हैं क्या कोई बोलेगा व्यास नहीं है ऐसा लेकिन व्यास जी क्या बोलते हैं अभी सब कुछ है थोड़ा राग है वो नहीं जा रहा है मैं क्या करू <laughs> इसलिए उसको याद रखो शंकराचार्य जो कहते हैं कर्म नाम कर्म फलम ज्ञान नाम ज्ञान फलम मधीन में ना यह देख सकता है ऐसा कुछ ना कुछ रखता है और फिर एक बार जन्म लेना है वो ऐसा सब कुछ जानने पर थोड़ी देर आपसे कुछ क्षाम होना है थोड़ा तो मोख बाद में है कि वो क्या हो जाता है बाद में है ना इसलिए वो सिखाते है ना? One, one, one हाँ. uh, जैसे कि हमने सुना है कि वेद वेद सब सब सब अभी प्राप्त प्राप्त नहीं सब शाखा है, सब प्राप्त हाँ. नहीं तो कि तो कि का हो जाएगा तो तो ये सब वेद exactly. Exactly. ऐसा देखा आप ही देखिए अभी लयकाल में तो लयकाल बहुत दीर्घ है उसके बाद जो पैदा होता है इसको याद आता है उसी प्रकार इधर भी आता है उतना ही नहीं है प्रलय को नहीं जाना है जाने का नहीं है गली होते ही प्रलय तो नहीं होता है कृतियग आता है, हाँ। है ना कृतियुग में ऋषि पैदा होता है आधिकारिक पुरुष आ जाते हैं ये अब कलियुग में बहुत सॉल्स कम होने लिया जस्ट पुट डी डी टी एंडरी फ्यू पीपल विल सरवाइव सिविलाइज पीपल ओके उस समय ये पैदा होता बाद में फिर एक बार शुरू होता इसलिए उसका मृत्यु नहीं है, है न अभी आप जो पूछा इसलिए आपको अभी अभी उत्तर देना अच्छा है इसका मतलब क्या हुआ वेद नित्य है है ना वेद नित्य है इसका प्रूफ क्या है है ना इट्स अ वेरी इन्वॉल्व क्वेश्चन मैं ये ओ दस मिनट में ऐसा नहीं बोल सकता हूं तो ना, स्केच इट सूक्ष्म रूप से बताओ देखो वेद मंत्र मतलब क्या है सोचो वेद मंत्र का एक लक्षण है क्या है आवृत्ति आवृत्ति आवृत्ति मतलब क्या है रिपीट करना रिपीट करना योग्य रहना त्रिप्रथमा त्रित्तमा ओ मनोमयात्म का वर्ण में आता है कैत्री में त्रिप्रथमावन्वाहा तमाम प्रथम रुक जो है उसको तीन बार आवृत्ति करो ओ बाद में आने वाला जो है उसको तीन बार आवृत्ति करो ऐसा बोला है हर एक मंत्र को ऐसा आता बहुत जग में आता आवृत्ति करना आवृत्ति मतलब क्या है रेपिटेशन अभी इसको पकड़कर आप मंत्र क्या है इसका नियर और उसका स्वरूप आप जान सकते हैं देखो मैं जो बोल रहा हूं वही अंतर हो सकता है क्या सहना सहनो भूल तो मैंने बोला जब बोला ये जो बोलते ही एक अक्षर उच्चार होते ही मर गया है ना अभी जो मर गया उसको आवृत्ति करना इसका मतलब क्या है समझ आ रहा है उसी को आवृत्ति करने में मतलब नहीं है नहीं कर सकता क्योंकि एक बार बोलते ही वो मर गया दूसरा बार कैसा उसको अच्छा इसलिए आवृत्ति करने के लिए जिंदा रहना ऐसा हो गया नष्ट नहीं होना जिंदा रहना हाँ ठीक है जी अभी मंत्र मतलब जो उच्चार करते वो ही नहीं है लेकिन ये मंत्र में जो अक्षर है उनकी स्मृति बुद्धि में जो है वो जिंदा है इसलिए स्मृति को आवर्तन कर रहे है, ऐसा बोल सकते हैं क्या सहा नो साह नुनक तो ऐसा अक्षरों की स्मृति नहीं हो सकता है क्या पूछा वो भी नहीं हो सकता क्यों ये स्मृति में कैसा आया स्मृति में सहना हो तो कैसा आया स्मृति में मैं सीखा किसी से है ना? बहुत समय नहीं बोला तो वो भी भूल जाता है।, है या नहीं इसलिए अक्षरों की स्मृति भी विनाश वाला ही है ठीक हो गया इसलिए वो भी आवृत्ति को योग्य नहीं है ये क्या है जी फिर जिंदा रहने वाला क्या है देखो जिंदा रहने वाला क्या है वो इस मंत्र में जो ज्ञान है मंत्र अवचिन्न ज्ञान जो है इस मंत्र में वो ज्ञान तो अविनाशी है समझ रहा है इस अक्षरों में जो ज्ञान है वो तो अविनाशी नाश होने वाला नहीं है वो ज्ञान कौन है क्या है अविनाशी कैसा हो सकता है वो अच्छा ये इसमें जो ज्ञान है वो विशेष ज्ञान है वहां पर विशेष ज्ञान विशेष ज्ञान का विशेष ज्ञान ही अभी नित्य है हमारा विशेष ज्ञान जैसा नहीं है इधर देखा तो भूल गया यहाँ का जो है विशेष ज्ञान नहीं हो रहा है नष्ट नहीं हो रहा है मतलब क्या नष्ट नहीं हो रहा है जी क्या है उसमें आत्मज्ञान ही है आत्मचेतन ही है उसमें समझ आ रहा है मतलब क्या हुआ आत्म चैतन्य ही मनोवृत्ति के द्वारा ओ द्वारावच्छिन्न ज्ञान होता है मतलब क्या है मंत्र से सीमित जो है वो ज्ञान हो जाता है आत्मज्ञान ही कंटेंट इधन मंत्र कंटेंट आत्मज्ञान ही है इसका मतलब क्या है जैसा सोने को लिया एक टुकड़ा से एक किया और एक टुकड़ा से एक माला किया और एक टुकड़ा से एक कांग कांग किया ऐसा उसी प्रकार आत्मज्ञान से ही ये सारे विशेष ज्ञान आ रहे हैं है ना ये नाश नहीं होने वाला है क्योंकि इसमें अर्थ है समझा रहे इसलिए मंत्र के आवृत्ति मतलब मंत्र क्या है वो है आप जो बोलते हैं ले तो सिर में जो रखा है अक्षर वो नहीं है हम जानते हैं अर्थ जो है अर्थ उच्चार से भी अलग है स्मृति से अक्षर कैसे भी अलग है हम जानते हैं नहीं समझ आ रहा है ये ये जो जो जो आप बोल बोल रहे हैं आ, ये किसी ग्रंथ बार बार रिपीट करता है है है है कोई करते रहता है, तो उसमें भी तो ये के है, भी क्या तो जी बोल रहा है। अभी जो बोला है, वो जो बोलने के पहले नहीं था ना नो देखो जी वो वहां पर अस्त्युतर से राजा ऐसा कुछ है कब आया उसका पहले था वो लिखने के पहले था क्या नहीं ना यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं बोलने के पहले भी रहा वो याद क्या याद दिलाया गया हाँ याद दिलाया मंत्र दृष्टा को याद मंत्र दृष्टा को याद दिलाया स्पष्ट है ना इसलिए वह नित्य है वही क्या होता है मंत्र दृष्टाओं के द्वारा वो प्रकट होता है कैसा प्रकट होता है और सब कुछ बोलने का एक क्रम है यहाँ से वाज उत्पन्न होता है यहाँ पर ऐसा होता है पर ऐसा होता है बाद में कंठ से, तो पर से वो तालु नाक वगैरह प्रकट होता है वो ज्ञान की वो बुद्धि में स्टोर होता है फिर परमात्मा अभी बोला ना बोलकर देवा देव को सृष्टि किया है ना आशा को बोलकर स्तोत्र को सृष्टि किया इंदा इसको बोला ना हमने याद आना ही या नहीं जी सृष्टि करने के पहले याद आना है या नहीं ओ बिना याद करके ओ कुछ ना कुछ कह तो कंट्रिडिक्ट हो जाता है सब कुछ नष्ट हो तो जाता है इसलिए सृष्टि करने वालों वाले को सब कुछ जान ये कौन अजीब ही है कैसा जाना ओ उसके लिए तपस्या क्या है वो बहुत उसका जाति स्मर है मतलब ओ जाति स्मर स्मरण सॉरी ऐसा नहीं है ओ जाति प्रतिविघ है उसको सब कुछ जानता है लेकिन उसको याद करना है याद करने के लिए बुद्धि दिया है तपस्या किया है इसीलिए याद दिलाता है भगवान या दिलाते है सब कुछ सिटी होती है करता है ना इसलिए ना? ना? ना? तो देखो जी है ना? देखो सबको ऐसा देखा तो सब में ईश्वर का पात्र ही है उसमें शशे नहीं है वो भी कैसा करता देखो देखो देखो उसमें कैसा करता है उसकी तपस्या के आधार पर ही करता है ये ठीक है ना अभी अच्छे अच्छे डिस्कवरीज है क्या बहुत लोगों के सामने वो, वो सेबू गिर गया है गिला गिला। लेकिन न्यूटन को ही क्या, कैसा आना ग्रेविटेशन ला क्यों आना क्योंकि इसके लिए तपस्या क्या है कर रहा है इसलिए उसको ऐसा स्फुर्त करता है जगह है वहां वो लेवल का है तो बड़े -बड़े आ, है आ, है है वो वो वो वो का का क्योंकि क्योंकि के के में बड़े-बड़े मूल हुआ ना करने लिए वेद ही ज्ञान जानता है। वो क्योंकि ज्ञान ज्ञान है। not contradictory. वो कल जो ने न्यूटन जो बताया वो वोट्रिक्ट हो सकता है यहाँ पर नहीं हो सकता इसलिए वो इसमें एक बात थी जिसे कोई गुरु अपने शिष्यों को श्रीराम जयराम जयराम ऐसा मंत्र देता है अब इस मंत्र का अर्थ है या ज्ञान के बारे में जैसे अभी बात किया तो वो जो तत्व है श्रीराम तत्व है वो तो बिल्कुल सनातन है ना। हाँ। तो, नहीं, लेकिन ये ले आवृत्ति करना तो हमको उस समय जब करते समय क्या ध्यान रखना हाँ। तो? बोलता हूँ सुनो हाँ। इसलिए वो जाप करना मतलब क्या वो भी ये ही नहीं है हम जाप करने का मतलब क्या है जाप मतलब ओ उच्चार करने के पहले याद आना और याद के पहले उसके अर्थ के साथ आना अर्थ के साथ मतलब क्या है मैं श्री तत्व में डूब जाना वहां से उठना और स्मृति को लेना वहां से उच्चार करना तब जाप होता ना मैं सिर्फ ऐसा राम राम राम राम बोलते रहा। जाप नहीं होता है लेकिन कुछ अशक्त है कुछ कुछ इससे ज़्यादा नहीं नहीं कर सकता उसमें भी थोड़ा होता है लेकिन उसको आवृत्ति बोलेगा हो नहीं दो। क्योंकि हरेक अपने अपने शक्ति के आधार ही काम करता है और निंदा नहीं कर रहे है। लेकिन असल आवृत्ति मंत्र का आवृत्ति मतलब ऐसा ही होना है इसलिए यहाँ पर जाप करते समय नंबर के बारे में ज्यादा नहीं बोलता है नंबर कहा आता है सकाम कर्म में आता है मैं इतना कर्म करना इसको मिलना है इसलिए मैं जाप करना है बोला तो मैं इतना, इतना करता हूं सब बोला ना करो ऐसा है लेकिन आत्मोद्धार के लिए जब जाप करता है तब संख्या की मतलब ज्यादा नहीं है मैं हरेक बार ऐसा करना डूबकर डूबकर डूबकर ये डूबना जितना लगन से मैं करता हूं इतना ताकत ज्यादा आता है समझ आ रहा है सर so, ये एकदम यू शुड हैव नो ऑफ़ दिस आर्ट आई हैव दिस दैट कुछ नहीं रहना ये एकदम तत्व में डूब जाना देखो आप जो कुछ अच्छा काम करते हैं अच्छा काम करते समय में में डूब जाते हैं। जो कुछ आप जानते चाहते हो। डूबने डूबने का का मतलब मतलब क्या है? का मतलब वो रह जाना। मैं राम तत्व में एक खाना राम तत्व क्या है उसी को समझाने के लिए इतना हो रहा है <laughs> जो वो बाद में <laughs> शुद्ध ब्रह्म परत् राम है ना बहुत सुंदर है आप सब लोग सीखना अच्छा है शुद्ध ब्रह्म परमेश्वर राम शेष तल्प सुख निद्रितम श्रीमद्धरत राम शुद्ध ब्रह्म से लेके आता है यहाँ पर पैदा हो गया बोलता है राम है ना फिर अभी अप्रयतन लीला न्याय पुरुष निःश्वास वस्मा महतो भूताने संभवती से आता है इसका प्रमाण क्या है अस्थूत निःश्वसी में यदुग्वेद यजुर्ेद सामेद अथर्वाचव आता है महतो भूत महतो मतलब निश्वसी में निश्वास जैसा आ गया इत्यादि श्रुति तहतोभूत निर्तिश्वत्व सर्वशक्तिमचा इसलिए सिद्ध हो गया वो सर्वशक्त है वो सर्वज्ञ है है ना क्योंकि देखो सर्वज्ञ सर्वज्ञान हो गया सर्वशक्ति सृष्टि क्या है ना जी उस क्या इन सबको सृष्टि करके वहां पर याद दिला रहा है इसलिए सर्वशक्ति भी है सर्वशक्ति मतलब क्या है वो ये सृष्टि में जो जो शक्ति वो सब कुछ वही है इसलिए वो सर्वज्ञ सर्वशक्त है, है। इसलिए वो, वो जो वेद वाला है उसमें कभी भी कहीं भी विरोध नहीं आता है ऐसा नहीं है वहां पर देखो सुनो बोलता हूँ किस अर्थ में वहां पर जो बोल सकता है वो बोल दिया है जो बोल नहीं सकता है उसको भी बोल दिया मैं नहीं बोल सकता हूँ बोला नहीं थी नहीं थी बोला अपूर्वम अस्थूलम मरण अखरस्वम अख्रम इत्यादि बोल दिया देखो वहां पर बहुत कुछ है मैं नहीं बोल सकता ऐसा बोला बहुत कुछ है मतलब क्या है जो बोल सकता हूं सब कुछ बोल दिया इधर आ गया इधर है अब जो कुछ है उसको देख लो ये भी अनंत है यहां पर इस कमरे में बैठकर देखा तो इतना ही है जी लेकिन ब्रह्मांड में सब कुछ है ना इसलिए जो कुछ है आप यहां से नहीं देख सकता था और वहां जाने से वहां देख सकते हैं इसलिए देखने के लिए योग्य है अनुमान से प्राप्त करने के लिए योग्य है ऐसा हो सकता है लेकिन ब्रह्म कैसा है इससे ऊपर है इसलिए बोलता है त्रिपाद्यामृत विश्वाभूत त्रिपाद्यामृत दिवी ये एक पाद है और तीन पाद अलग है ऊपर इसका मतलब क्या है वो इसमें जो मैं नहीं बोल सकता हूं वो हाँ जिसका वर्णन मैं नहीं कर सकता वो उधर है इसमें पाद पाद पाद शब्द से क्या लेंगे? अवयव टाइप का नहीं, नहीं होगा देखो यहाँ पर पाद एक से एक अंतर्गत होकर ऐसा होता है यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर पाद को मतलब ज्यादा नहीं है जो आत्म तत्व समझाने के लिए चतुष्ठ है उसको उसके आधार पर चार पाद बोला है, है। तो च अच्छा पर ओके बोलो श्रुतिस्मृतिपुराल कर लोकशंक